ये बात साल उन्नीस सौ की है जब यहाँ इगतपुरी शहर में करीब एक ब्रिज बन रहा था तब नदी पर ब्रिज बनाने के लिए वहाँ आसपास के गांव के लोगों को हटाया जा रहा था वहाँ काफी पुराना गांव हुआ करता था उस गांव का ही एक कब्रिस्तान भी ब्रिज वाले एरिया में आ रहा था ऐसे में सरकार की तरफ से उस कब्रिस्तान को भी हटाने का फरमान जारी किया गया था उस कब्रिस्तान में ज्यादातर गाँव वाले लोगों के ही पूर्वजों का कब्र गड़ा हुआ था उसी समय कुछ गाँव वाले अपने पूर्वजों का कब्र भी वहाँ से हटा रहे थे इसी बीच कोई एंथनी नाम का आदमी था जिसने उस वक्त लोकल पुलिस स्टेशन में अपने पूर्वज के कब्र के पास किसी की लाश मिलने की रिपोर्ट की थी उस आदमी का पूरा नाम एंथनी डिसूजा था। डिसूजा ने अपने पुलिस रिपोर्ट में बताया था कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य का कब्र वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जा रहा था तभी उसने वहाँ पर ताबूत के भीतर किसी औरत की लाश रखी हुई मिली थी उस औरत की लाश काफी अजीब सी थी पहली बार तो उसने बड़ा अजीब सा कपड़ा पहन रखा था उस तरह की ड्रेस पुराने जमाने में राजघराने में रहने वाली रानियां आदि पहना करती थीं और दूसरी चीज उस महिला का शव भी काफी क्षत विक्षत स्थिति में था कुछ समझ नहीं आ रहा था जब वहां पर जांच करने के लिए स्थानीय पुलिस पहुंची तो लाश देखकर काफी हैरान रह गये ये लाश जिस औरत की थी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी सबसे ज्यादा अजीब चीज थी उस औरत का कपड़ा उसने सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहन रखा था और ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं था देखने में ये काफी पुराने जमाने का लग रहा था और साथ ही बड़ा कीमती भी था बाद में जब इस लहंगे की जांच की गई तो पता चला कि इस तरह का लहंगा आज से तकरीबन 400 से 500 साल पहले इगतपुरी के नवाब हामिद खां के राज में दासियां पहना करती थीं। जब ये खबर बाहर आई तो पूरे शहर में इस लाश की चर्चा होने लगी सबके मुंह पर बस उसी लाश का जिक्र था और फिर जिसने, जितने मुंह उतनी बातें भी बनती रही कोई कहता की वो औरत पिछले पाँच साल से जिंदा थी तो कोई कहता की उसका पुनर्जन्म हुआ था लाश को बरामद करते ही पुलिस अपने काम में लग गई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस औरत की आईडेंटिटी पता लगाना था क्योंकि तो उस औरत को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट से लेकर डीएनए तक सब कुछ चेक किया था लेकिन पुलिस कहीं से भी उस लड़की की आइडेंटिटी नहीं पता लगा पाई पूरे शहर में रेड बॉडी का इश्तेहार भी दिया गया लेकिन कोई भी बॉडी को क्लेम करने के लिए आगे नहीं आया पुलिस को उस लड़की के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसकी उम्र कोई 34 या 35 साल है और लंबाई तकरीबन 160 सेंटीमीटर काफी दिन तक पुलिस उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने की कोशिश करती रही लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली बाद में पुलिस ने खुद ही उस लावार डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया उसके साथ ही उसके डी और फिंगरप्रिंट आदि का सैंपल सेफ रख लिया ताकि फ्यूचर में भी उसके बारे में कुछ पता लगाया जा सके विक्रांत का ट्रांसफर जब ओल्ड केस डिपार्टमेंट में हुआ था तब उसने इस केस के बारे में सुना था और जब वो रमेश सावरकर मर्डर केस पर काम कर रहा था तब उसने सोचा भी था कि इस केस को दोबारा से ओपन करूंगा लेकिन रमेश सावरकर मर्डर केस के बाद वो फिर बच्चों के किडनैपिंग और मर्डर वाले केस में उलझ गया और फिर से ये केस ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा वैसे भी ये केस रमेश सावरकर मर्डर केस और किडनेपिंग केस की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन था क्योंकि अभी तक इस औरत की पहचान तक नहीं हो पाई थी ऐसे में उसके कातिल को ढूंढना और भी मुश्किल था विक्रांत इस वक्त इगतपुरी शहर जाने के लिए रास्ते में ही था वो कैब में बैठे बैठे इसी केस के बारे में सोच रहा था क्योंकि इस वक्त इगतपुरी में मकबरे के नीचे जो डेडबॉडी मिली है वो केस भी इसी से मिलता जुलता ही था अंतर बस इतना है कि उन्नीस में, में जो लेडीज की डेडबॉडी मिली थी वो किसी नए कब्र में थी और उस औरत ने काफी ओल्ड ड्रेस पहन रखा था जबकि जो अब डेडबॉडी मिली है वो नई है यानी कि आदमी ने कपड़े मॉडर्न पहन रखे लेकिन जिस ताबूत में उसे मार्कर दफन किया गया है, लेकिन फिर भी मर्डर का तरीका बिल्कुल सेम था विक्रांत को देवाशीष की कही बात भी याद आ गई जैसा वो कह रहा था की कातिल कोई मनोरोगी हो सकता है क्योंकि तो जिस तरह से उसने उस आदमी का मर्डर करने के बाद उसे ताबूत के भीतर पैक किया था वो कोई नॉर्मल मर्डरर तो कभी नहीं करेगा। और सेम यही ताबूत की जगह में थोड़ा अंतर था लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था की इन दोनों मर्डर केस में जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन था दूसरी बात ये भी है की इस बार सभी डिटेक्टिव को यही शक है की इस आदमी का मर्डर ताबूत को चोरी करने वाले किसी आदमी ने ही किया है ये चीज तो उस औरत के साथ भी हो सकती है क्योंकि जिस तरह का कपड़ा उसने पहना हुआ था वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं पहन सकता वैसे कपड़े आम आदमी की पहुँच से दूर ही होते हैं, लेकिन ऐसे पुराने मकबरों और ताबूत की चोरी करने वाले लोगों के पास इस तरह के पुराने कपड़े हो सकते है हो सकता है की कतिल ने किसी प्राचीन ताबूत की चोरी करते समय पुराने कपड़े भी चुरा लिए हूँ क्यूँकी जाहिर है की आज के समय में उन कपड़ों की कीमत काफी ज्यादा है इस तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि ये दोनों मर्डर एक ही आदमी ने किए हों। एक मर्डर उसने साल उन्नीस में, में किया रहा हो और फिर एक अब तकरीबन 25 साल बाद लेकिन ताबूत की चोरी करने वाला ये कतिल है कौन कौन हो सकता है ये ओह ये सोचते हुए विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया अभी विक्रांत कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आया उसने मैसेज चेक किया तो पता चला की ये मैसेज पुलिस ब्रांच के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से था डेड बॉडी की फॉरेंसिक जांच हो चुकी थी उस आदमी की आइडेंटिटी भी पता लग चुकी थी और उसके मरने का कारण भी पता लग गया था इस आदमी की मौत सिर में किसी धारदार चीज के हमले की वजह से हुई थी वैसे इस बात से विक्रांत को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि जब उसने डेड बॉडी देखा था तभी यह बात उसे पता चल गई थी हैरानी वाली चीज तो उस आदमी की आइडेंटिटी थी शुरुआत में ही विक्रांत इस बात को लेकर श्योर था की यह आदमी ताबू चोरी वाले ग्रह का तो है नहीं लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यह आदमी पुरातत्व विभाग तो का कोई अधिकारी जिस की लाश ताबूत के भीतर उम्र सत्तावन साल थी और यह अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका था यह बात सुनकर तो विक्रांत शॉक्ड रह गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है एक तरफ पुराने मकबरे पर चोरी करने वाला आदमी और दूसरी तरफ पुरातत्व विभाग तो का आदमी दोनों का ही कनेक्शन पुराने मकबरों से है एक पुराने मकबरे को खोजकर उसकी सुरक्षा करता है तो दूसरा वहाँ पर चोरी को अंजाम देता है और फिर बुरे काम वाले ने अच्छे काम वाले को मार डाला माजरा को समझ नहीं आ रहा है विक्रांत के मन में तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए कहीं मकबरे पर चोरी करने वाले ग्रोह में कोई पुरातत्व विभाग का ही तो आदमी नहीं शामिल है क्योंकि इन लोगों को मकबरे और वहाँ पर दबे हुए कीमती सामान की भी खूब जानकारी होती है हो सकता है की किसी पुरातत्व विभाग के आदमी की ही नियत खराब हो गई हो और वो चोरी करने पर उतर आया हो कौन जाने विक्रांत बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ इन सब बातों पर विचार कर रहा था फिर तो उसने एक लम्बी कैब ड्राइवर लड़की में फ्रंट मिर से विक्रांत का चेहरा देखते हुए कहा कुछ नहीं तुम गाड़ी ध्यान से चलाओ विक्रांत ने बात टालते हुए कहा क्या हुआ सर जब से आप गाड़ी में बैठे हो बहुत परेशान लग रहे हो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं वो क्या है ना प्रॉब्लम बोलने से मन हल्का हो जाता है कुछ नहीं कुछ नहीं है विक्रांत ने दो टुक जवाब दिया और फिर से केस के बारे में सोचने लगा मणि मणिरत्न अय्यर पुरातत्व विभाग के सीनियर ऑफिसर थे वो भले ही नौकरी से रिटायर हो चुके थे लेकिन अभी भी वो पुरातत्व विभाग में सलाहकार के रूप में काम करते थे थोड़ी देर में विक्रांत के फोन में एक और मैसेज आया ये मैसेज भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से आया हुआ था इसमें मणिरत्न अय्यर के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई थी इसमें उसके घर का एड्रेस देने के साथ ही उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी दी गई थी अब पता चला की मणिरत्न अय्यर को कोई गंभीर बीमारी भी थी और उनका कोई ऑपरेशन हुआ था इस वजह से उन्हें जल्दी रिटायर होना पड़ा दूसरी चीज ये भी पता चली कि मिस्टर मणिरत्न आर्टिस्ट भी थे पेंटिंग और कैलीग्राफी में उनका हाथ बहुत रमा हुआ था इतने सीनियर अधिकारी के इस तरह से मर्डर होने की बात हजम नहीं हो रही थी भरा कोई उन्हें इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है विक्रांत इस वक्त रास्ते में था और उसने यही से मिस्टर मणिरत्न अय्यर के घर जाने का मन बना लिया था उसे उम्मीद थी की मणिरत्न के घर जाने पर हो सकता है कुछ और बातें पता चलें और दूसरी बात अभी बाकी के डिटेक्टिव्स उनके घर जाने का प्लान बना ही रहे होंगे जबकि मैं तो रास्ते में ही हूँ अच्छा है कि मैं उनके पहुंचने के पहले ही मणिरत्न के घर पहुंच जाऊँ विक्रांत ने तुरंत ही नैना को फोन करके सारी बात बताई खुद नैना को भी ये चीज सुनकर शौक लगा विक्रांत ने उसे तुरंत ही मणिरत्नम का एड्रेस देते हुए उनके घर पर पहुंचने के लिए कह दिया नैना ने विक्रांत से कहा कि वो तुरंत मिस्टर अय्यर के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है तब तक विक्रांत वहाँ पहुँच जाएगा छिट यार, विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया उसके दिमाग में आया कि जिस तरह मैं नैना की मदद ले रहा हूँ वैसे ही ये बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स भी तो अपने दोस्तों की मदद ले रहे होंगे क्या पता उनके दोस्त तो अब तक मणिरत्न अय्यर के घर पहुँच भी चुके हूँ